ननो आदि नाम असत्व विदुषो व्यवहार लोप्रसज्जेता इत्यासंत है पूर्व से महाराज पृथ्वी आदि साफ मिथ्यादी हो जाएगा जगत तो रहेगा मिथ्या हो गया फिर विद्वान का भी व्यवहार कैसे होगा विद्वान का भी व्यवहार लोप हो जाएगा यह प्रसक्ति है दोष प्रसक्ति आसंख्या विवेके मिथ्यात्व निश्चय भी भूमिया मर्द न व्यवहार लुप्य इत्याह। विवेक के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय किए जाने पर भी भूमिया जो स्वरूप है उसका विनाश तो हुआ नहीं है इसलिए व्यवहार का भी लोप नहीं होता न व्यवहार लुप्य तो सद्वैता पृथक द्वैते भूमिया तक क्रियालोक यथा दृष्टा तथी वसावैता पृथक भूत सद रूपी जोत से पृथक कर दिया गया भूतात्मक जो जो द्वैत है भूमिया जो स्वरूप है पृथ्वी आदि स्वरूप जो है वह तत्दर्थ क्रियालोक है उनके साथ जो अर्थक्रियाकारी व्यवहार है वह जैसा जैसा दिखाई दे रहा था वैसा वैसा ही होते रहेगा इसमें कोई दोष नहीं है यथा दृष्टा तथई जैसा है वैसा ही रहेगा दृष्टि में अंतर पड़ता है उसका जो प्रभाव में अंतर पड़ता है। शिवानंद जी महाराज कहते थे शिवानंद जी थे अबरे दादागुरु वो कहते थे पहले उस तो जमाने में कोई मोटर पोटर पंप तो था ना बिजली भी नहीं थी इसके इसमें 1935-36 पैंतीस में सहारनपुर के इधर ही कोई बिजली नहीं थी सहारनपुर तक बिजली थी बाद में हरिद्वार तक आ गया 1955 सौ पचपन पचास पचपन बीच तब भी रिश्केश में नहीं यहाँ तो बता दो 1970 के लगभग बिजली है जो भी हो तो फिर वो तो क्या होता था उनको हर चीज से लकड़ी जंगल से लाना पड़ता था और जल भी गंगा जी के ऊपर डेग और टंकी सा बना रखी तो उसमें भरना पड़ता था उनने आसन में नियम बना दिया था जब भी कोई शौच जाएगा जंगल से लकड़ी साथ में लाएगा और जब भी कोई गंगा जी स्नान करने जाएंगे वहाँ से दो लोटा या एक बाल्टी उठाकर पानी लाएगा सबके लिए आसनवासियों के लिए नियम था और जब कोई निर्माण कार्य करना है तो और एक नियम जोड़ दिया उन्होंने जब जब गंगा जल जाने जाओ गंगा जी जाओगे एक हाथ में एक बाल्टी जल होना चाहिए दूसरे हाथ में एक पत्थर टकरा चाहिए मकान के ऐसे कैसे करेगा जल तो पड़ेगा जंगल भी जाएगा लकड़ी लाएगा गंगा जी भी जाएगा पानी लाएगा तो एक बार उनसे पूछा गया महाराज आप भी क्यों करते युष्मान जी के विलक्षण खुद भी करते थे भी जंगल जाते थे लकड़ी लाते थे उसने मेटा नीचे जाते थे जल लाते थे साथ पत्थर भी लाते थे कभी तो रेत भी लाते तो थे तो लोग उनसे कहा कि आप भी तो बड़े ज्ञानी पुरुष है आपको क्या जरूरत है ना आप, आप क्यों कर रहे वो हंसकर बोले मैं कर आपको दिखा जा रहा मैं कर रहा हूँ ठीक है शेर कर रहा है हमारे उसमें शेर कर रहा है शरीर से हो रहा है हो नहीं वो अंग्रेजी में एक वाक्य बोलती थी चॉपिंग वुड And एंड कैरिंग वॉटर लकड़ी काटके लाना और पानी ढोना चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर enlightenment एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट Is द सेम इस क्रिया में कोई अंतर नहीं आत्मसाक्षात्कार पहले से पहले और आत्मसाक्षात्कार के बाद इस क्रिया में कोई अंतर नहीं It is the same. But before I was doing नाउ इट इज़ पहले मैं करता था और अब ये हो रहा है दृष्टि में अंतर है वस्तु में अंतर नहीं पड़ता आपकी शारीरिक क्रियाकलाप में मानसिक क्रियाकलाप में इंद्रियों तो से लेगा क्या उल्टा काम कर लेगा वो इस तरह की यथा दृष्टा लो के अर्थ तो क्रियारूपी जो व्यवहार है प्रयोजनानुकूल प्रवृत्ति ये तो नहीं होगा कि उनको जो है आटा बनाना है तो बालू लाएंगे रोटी बनाना है तो रेत तो उठा कर लाओ ऐसा थोड़ी करेगा ज्ञाने हो गया तो ऐसा इसलिए कहते हैं तत्व क्रिया जो व्यवहार है लोक में जैसा देखा जाता है वैसा ही रह जाता है तब पूर्व पक्ष के का फायदा क्या हुआ है न व्यवहार में अंतर ही ना पड़े वैसे के वैसे चलते ही रहे तभी भी भूख लगेगी रोटी भी खाएगा सारे परेशानियां रह गई का फायदा क्या सब तत्व रूप से भेद से कुछ क्रिय सत्य अद्वैत रूप है सांख्यादीय जो भेद उसको आप क्यों निघंटन करना चाहते हो इत्यासंत व्यावहारिक अरे व्यावहारिक भेद तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं ना व्यावहारिक भेद जो व्यावहारिक सत्ता की है उसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं उसमें का कर रहे। इतना ही तो है। हम व्यावहारिक भेद का खंडन या व्यावहारिक भेद को उच्छेद नहीं कर रहे वह तो भेद भी रहेगा वह सत्ता भी उसकी अपनी जगह पर है सब कुछ लेन उसमें हम नहीं करें उसका हम उच्छेद नहीं कर उसका नाश नहीं हो सकता दूसरे कहते हैं कि व्यावहारिक भेद से अस्मअवाद न कि निर्देशा निराश प्रत उनके खंडन करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। रहे काणाद सांख्य कारणा बौद्धाध्य भेदो यथा यथा उत्पेक्षित अनेक युक्त भगवे तथा तथा सांगे के के के बौद्ध द्वारा द्वारा हैं उन लोगों यथा यथा वो भेद बुद्ध जगत की कल्पना करके वर्णन कर रहे हैं कर रहे हैं भगवत तथा तो तो वह भेद जो सिद्ध किया है वो वैसे कर, वैसे रहे जैसा जैसा वो और वैसा का वैसा रहे हमें कोई आपत्ति तो तो नहीं है क्यों नहीं आपत्ति है आप अद्भेत कर रहे हो उधर भेद को भी सम्मति दे रहे हो भेद और अभेद दोनों की सम्मति दे रहे हो कैसी व्यवस्था होगी आप अनुमति दे रहे ठीक नहीं है तब कहते हैं बात सही तो मुकोसा लग रहा है प्रमाण सिद्ध से सत्त भेद अवज्ञा अनुपमना इत्या संब सिद्धांत भाई हम तो उसे मिथ्यापूर्वक स्वीकृति दे रहे हैं सत्यत्वपूर्व स्वीकृति नहीं दे रहे हैं मिथ्या विशिष्ट भेद को हम स्वीकृति दे रहे हैं सत्यत्व विशिष्ट भेद को स्वीकृति नहीं दे रहे फिर तो आप उनकी सत्य द्वैत जो सत्य है उसे सत्यत्व जो मान रहे हैं वो उसकी आपने अवज्ञा कर ली तब का जबाब से ये है जैसा वो हमारा अद्वैत की अवज्ञा कर रहे हैं हम भी उनके के द्वेद क्या कर रहे हैं हम अपने अनुसार को स्वीकार करेंगे जिसे वे लोग भी अपने अनुसार हमारे अद्वैत को स्वीकार करते हैं अपने अनुसार ले रहे हैं हम भी अपने अनुसार उनका द्वेद को स्वीकार करूंगा वो जैसे करे वैसे मानना कोई जरूरी नहीं है, द्वैत को सत्य कह हम द्वैत को शक्त मान ले कोई जरूरी नहीं हाँ द्वैत को मैं मान रहा हूं द्वैतृष व्यवहार को स्वीकार कर लेकिन उसमें सत्य तो नाम मान करके को कर घर तब गिद्ध से प्रमाण सिद्ध है सत्व भेद आता का भेद, द्वैत उसकी अवज्ञा अनुपन्ना उसको निराश करना उसकी अवज्ञा करना तिरस्कार प्रत्याग देना ये उचित नहीं है इत्याशं अवज्ञात सदैत निशंखरण्यवादी एवं काक्षवैतम अवजानता अवज्ञात सत् अद्वैत अन्यवाद निशंक निशंक सिद्ध होने पर भी शंका रही तो करके सांख्या क्या कर रहे हैं सत अद्वैत को मानने रहे हैं। सत अद्वैत को मान मानने रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी उनके सत द्वैत को नहीं मानेंगे श्रुति युक्त आदि से सिद्ध अद्वैत जो सत्य है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं क्या वो लोग नहीं स्वीकार कर रहे इसी प्रकार से हम भी उनके द्वारा सिद्ध किया गया केवल तर्क से सिद्ध है श्रुत युक्त सिद्ध नहीं है केवल शुष्क तर्कों से सिद्ध है उसको मैं क्यों मानू उसको मैं निराश करूंगा वही कर अवज्ञात सत्य अद्वैतम जो सत्य अद्वैत है उसको द्वारा अवज्ञात निराश कर दिया गया है इसी प्रकार से उनके द्वार तो जो सतरूप अद्वद है उसको अस्तम अवजानतम हम लोग भी उसकी अवजान अवमानना करेंगे अर्थात उसको तिरस्कार कर देते हैं खंडन कर देते हैं तो काक्षती हमारी क्या बता को पता यथावि भी अन्यवादी भी निशंक ही श्रुतवैत सांख्य आदि लोग शात श्रुत सिद्ध सत अद्वैत अवज्ञा कर देते हैं उसी प्रकार श्रुत युक्त अनुभव अवस्थम अस्वाविह श्रुति युक्ति और अनुभव के आधार पर हम लोगों के द्वारा तो द्वैत अनादरण उनके द्वैत के लिए मनाद कर रहे हैं तो किमत है क्या क्षति होकर बताओ और तो हमारे कोई क्षति नहीं हो सकता वज्ञ इत्यादि अद्वैत ही सत्य है द्वैत का निराश करने की भी क्या जरूरत है जब है ही नहीं जो उसके तो निराश करने का प्रयास क्यों कर रहे जो इच्छा है बिना कोई प्रयोजन का आप क्यों उसको निराश करने के लिए प्रयास कर रहे है? निष्प्रयोजन एवं द्वैत अवज्ञा इत्या संजय न कदा ऐसा नहीं जीवन मुक्ति भाव की प्राप्ति में द्वैत की अवज्ञा भी निराश करना भी आवश्यक है जीवन मुक्ति लक्षण प्रयोजन सद्भाव मित्र जीवन मुक्ति रूपये प्रयोजन हमारे सामने दिखाई दे रहा है द्वैत का निराश करने में द्वैत का निराश करने का एकमात्र मुख्य प्रयोजन क्या है जीवन मुक्ति उस प्रयोजन का होने के कारण हम द्वैत निराश में प्रयास करते हैं द्वैतावज्ञा सुस्थता अद्वैते अद्वैतरा भवे स्थित जीवन मुक्त द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत द्वैत मिथ्या यदि सुदृढ़ हो जाए सुनिश्चित हो जाए तो अद्वैते भवेद अद्वैत बुद्धि स्थिर हो जाए शरीय और सा द्वैत बुद्धि का होने पर जीवन मुक्ति इस पुरुष को हम क्या मानते तब मुक्त हो गया? विधि मुक्ति री ये अभिप्राय केवल जीवन मुक्ति ही प्रयोजन नहीं है बल्कि साथ साथ विधि मुक्ति भी हो जाती है उसका इस अभिप्राय से भगवान कृष्ण के अध्याय के अंतिम श्लोक से अतिम श्लोक्राह्मी स्थिति पार्थ नई पार्थ हे पार्दा स्थिति ये जो पूर्व में वर्णित है उसी काम स्थिति है यप्य इसे प्राप्त करके दोबारा वह मोह को प्राप्त नहीं करता ना विभोही विशेषण मोह जो प्राप्त है वह दोबारा प्राप्त नहीं होगा और स्थिति में सिद्ध होकर के ब्रह्म निर्वाणी ब्रह्मरूप निर्वाण को प्राप्त कर लेता है कब का अंत काले पिछे अंतकालय का दो अर्थ है अंतकाले के लोग प्रसिद्ध अर्थ मिलेंगे मरण काले पिछेद मरण काल में भी प्रांगी हो जाए तो भी हो जाएगा जीवन और अंत का दूसरा द्वैत सत्यत्व का अंत हो जाना द्वैत में जो सत्यत्व उस काल को, का तो उस को कहेंगे अंत काले भी दूसरा जो हम हमारे वो अर्थ को पहला लेंगे यहां देखिए अंतकाल शब्द है ना वर्तमान देह पा तो अभिजेते कोई व्यक्ति अंतकाल शब्द है विश्वप्रसिद्ध रूढ़ अर्थ है अंत में मरण काल मरण काल रूपी अर्थ को ही कथन कोई करना देह पा देह का मरणारूप अर्थ कोई ग्रहण करना चाहिए काम, करना चाहता है। उस का निवारण करने के लिए वीक्षित वांचित अर्थ यहाँ वो बताने जा रहे हैं सद्वैत अमृत यदन्योन वीक्षण तस्त काल तेद बुद्धि न चेतना सत्वैते द्वैत अद्वैत कैसा है सत्य और द्वैत कैसा है मिथ्या है है इन दोनों का यदि ऐक्य वीक्षण इन दोनों के ऐक्य का जो हमारे अंदर ज्ञान हो रहा है अनुभूति हो रही है सत्य और का मिथुरी भाव का जो हमारे अंदर अनुभूति हो रही है निरंतर माया के कारण से उनको भिन्न करके अनुभव करना मिथ्या वस्तु को मिथ्या रूपेण देखना सत्य वस्तु को सत्य रूपेण अनुभव करना यह जो भेद बुद्धि हो गया ना सत्य और अमृत का ऐक्य बुद्धि जो थी वह भंग हो गया और सत्य और अंदरत का भेद बुद्धि जो हो गया भेद बुद्धि जिस क्षण उत्पन्न हुआ उसको कहते हम अंत का अंत काल कैसे मने ऐक ज्ञान जो चल रहा है ऐक्या बुद्धि सत्य और अमृत का जो ऐक्य ज्ञान है उसका अंतकाल क्या हुआ वो तदेद बुद्धि तदेदि मैंने सत्य और मिथ्या को अलग अलग करके देखना सत्य को स्वरूप अनुभव करना और अमृत को, को निश्चय कर लेना तदेद बुद्धि रे वाह इसके अलावा और कोई अंत का संस्कर्त नहीं लेना सद्रूपे अद्वैत अंत रूपे द्वैत इच्छा क्या है अद्वैत और अंत कौन है द्वैत यदनोन अभ्यास ऐक्य जानमस्त अोनध्यासूप ऐक्य ज्ञान हो रखा है तैक्यभ्रम से उसक्यताजो ब्रमे उसम का कालो नाम ब्रम कई नाश हो जन का नम अल तय अद्वैतदेण भेदबुद्धि क्या हो सकता है वो तेदबुद्धि तय भेदबुद्धि तय कदत केंड़ केंड़ थे वो, सत्य ृत रूपेण भेद बुद्धि समझा अनुत को अनुत अनु ऐसा गया अहसा बुद्धि हो जाए न पर शरीर का मरने का नाम यहाँ अंतकाल नहीं लेना अगर यदि मान लो को मरण का अर्थ लेता है तो क्या श्लोक का अर्थ बिगड़ जाएगा इधानी लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकार न दोषि प्रायण सिध अर्थ है मरण काल काल में भी, भी प्राप्त हो जाए तो मुक्त हो जाएगा ऐसा भी अर्थ करना चाहेंगे कोई दोष नहीं है यद्वत काल प्राणस्योग प्रसिद्धि तस्वीन काले न भ्रांति पुनरागम यदा अंत का शब्द से प्राण का वियोग ही ले लेना कोई दिक्कत नहीं हमको क्यों प्रसिद्धि का प्रसिद्धि के वजह से आप अंत का शब्द प्राण का त्याग प्राण का वियोग मरण को ही लेना चाहोगे तो भी ले लेना स्तु। कोई दिक्कत नहीं हमें क्यों तस्वीन काले मरण काल में भी न भ्रांत आया प्रांत न पुनरागम जो भ्रांति मरण से पहले विवेक ज्ञान के कारण से सत्य अनुदेव मिथुरी भाव को भंग करके है हाँ? आपने सत्य को अनुभव कर लिया स्वरूप देना और अनुद्ध को मिथ्या रोपण देखने लग गए जब तक उसके पश्चात जब भ्रांति एक बार नष्ट हुई है वह मरण काल में दोबारा लौटेगी नहीं इसलिए मरण काल में भी यदि आपको ब्राह्मी आ जाए एक बार जब हो गई नष्ट भ्रांति वह दो आती नहीं है जिस भी क्षण भ्रांति नष्ट हो जाए मरण काल में भी भ्रांति नष्ट हो जाए तो भी उसी का मोक्षण में कोई देर नहीं लगता क्योंकि दोबारा भ्रांति लौट के आती नहीं है न पुनर क्यों नहीं आएगा अगर जब मरण काल में तो आदमी वेदांत को भूल ही जाता है ना मरण काल में जब प्राण निकलने लगते हैं जोड़ों से रवियों से इतना बुरा हालत हो जाता आदमी अंदर मूर्खित हो जाता है और उस समय अगला जन्म को दिखाई देता चीज इस जंग के शरीर को भूल जाता है वो कहते हैं बस चला जाए इतनी पीड़ा देने लगता है ना वो इतनी पीड़ा होती है अब वो है चला जाए छूट जाए अभी एकदम बेहोशी से अवस्था में चला जाता है और वह उसको अगले जन्म का शरीर दिखा दे प्रेत हो नहीं कोई भी कहते हैं इसलिए उस समय तो ऐसा हो जाएगा फिर कैसे प्रमुख ज्ञान काम करेगा खतर नहीं इतना कमजोर मत समझे यदि आपने समय का अभ्यास किया है समय श्रवण मनन निध्यासन यदि हो गया है तो आपके शरीर किसी भी अवस्था में रहे ब्रह्मा कर वही करें नीरो उपविष्टो वृग्णो वा विलुन भुवी मूर्खितो वा तेज क्यों ते प्राणां भ्रांति न सर्व था निरोग होकर के बैठा हुआ है यह रुक लोकर तड़प रहा है लव ड पटाखो रहा है मुहर्शि दोबा त्यज तू इस शरीर को आप भले ही त्याग देवे प्राणान त्यज तू उस अवस्था में होकर के भी आप भले प्राणों को त्याग देवे तो भी भ्रांति किसी भी प्रकार से हर प्रकार से विचार करके देखो दोबारा भ्रांति लौटती नहीं, नहीं। अंधकाले काले पिचमाम स्मरण मुक्त वरम यह प्रयात साम संशय आठवें अध्यायी भगवान ने कहा तो पूर्व पक्ष कहता है महाराज आप बोलते रहे हो लेकिन ऐसा तो कहीं होता हुआ हमें तो नहीं तो देखा नहीं रुग्नो रुग्न हो जाए तब भी वो हम में ब्रह्मा ऐसे कहां देखने को प्राण विव काले मूर्खाद न ज्ञान ना से भ्रांति सार बल्कि उल्टा हम अनुभव कर रहे हैं क्या मूर्छाद के कारण से या का, वियोग का काल में ज्ञान नष्ट हो जाता है भ्रांति तो भरी रह जाएगी इत्या संख्य खत ज्ञान का नाश हो नहीं सकता पर वो ज्ञान की बात हो रही जो आपका स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है उसका नाश कौन कर दे एक बार अनावृत हो गया और स्वरूप ग्रहण कर गए आप दो बार आवृत हो ज्ञान नाश अभाव दृष्टांत आह दृष्टान जैसा रोज रोज आप सोने चले जाते हो स्वप्न देखते हो यहां का सारा ज्ञान अभाव जैसी स्थिति है वहां पर है ना इंदु जगने के बाद उर्द में पढ़ा वह सब भूल जाते हैं आप जो वेद रटा है सूत्र रटे हैं शास्त्रों है, को रट रहे हैं परसदादि को सब भूल गए क्या सो के जगने की वह सब भूल जाए ये ऐसा होता तो शायद दुनिया अच्छा भी होता कुछ राज्य तो खासे होना था खाया पिया कर्जा भी लेकर के हो गया भूल गया वो अगला भी कर्जा थी वो भी भूल जाए इन्हें कर्जों का झंझट है। ना वो मारा था झंझट नहीं गोली चलाए मेरे भाप्य से मैं इसको मारूंगा लेकिन वो भूल जाएगा ना गोली मारने वाला भूलेगा गोली खाने वाला भूल जाएगा सब तो भूल जाएंगे इनमें ज्ञान भी नहीं होता ज्ञान किसको होगा वो भी भूल जाएगा ना सोते बराबर देखने के बाद वो जाग जाते हैं तो स्वप्न हल्का हो जागने को भूल जाते हैं? आगे? हाँ। आगे जब जाते। वही ना? नया भी क्या होगा पता नहीं इतने दृढ़ नहीं होगा इतने रागत दृढ़ नहीं होगा मेरे रागतव सही होगा मेरे ज्ञान होने भी नहीं कह सकते शिथिल हो जाएगा तो वह कितनी देर तक होगा अवकाश नैराग दृढ़ ना ज्ञान दृढ़ होगा मोक्षा वो चक्कर चलती रहेगी इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा विस्मृति नहीं होती है विश्वास देंगे वेद आदि हम लोग पढ़ते हैं जो जो शौक जाते हैं जग जाते हैं तो पूर्व दिनों में पढ़ाओ वेदी भूलने लग जाए तब तो पढ़ाई नाम चीज़ ही अच्छी परीक्षा किसका रोज जो पढ़ा भूल आपने पढ़ाई अगला आप इस तीसरे कहते व्यवस्था ठीक नहीं है चिंतन मानना पड़ेगा स्मृति रह जाती है दिने दिने सप्र सत्य और अध्यम तद्द, दिने दिने सियादान प्रतिदिन आप जब सो जाते हो या सप्र को देखते हो उस समय अध्यय विस्मृत जो कुछ पढ़ा था वो उसकाल में स्मृति है क्या स्वप्न काल में स्मृति है, है उसका नहीं स्वप्न काल में दिन में पढ़ा हुआ जागृत काल में पढ़ा हुआ शास्त्रों का सब प्रकार में स्मृति नहीं रहती जागृत काल में पढ़े हुए शास्त्रों आदि उनका काल में भी विस्मृति हो जाती है स्मृति नहीं रहती किंतु कि अगला दिन जगने के बाद क्या बोलोगे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं मैं अनपढ़ रहा न अनधि कहा माना जाता है भाई मैं अनपढ़ नहीं हूं मैं ये चीज पढ़ लिखा हूं न अभी सै कुछ उसी प्रकार से विद्या नश्यति मूर्खिता जाने पर भी विद्या नष्ट नहीं होती है यदा प्रत्यम अद्यवस्था विस्मृत वेद नज पढ़ा लिखा वेद है वो सब शिश व्यवस्था में विस्मृत होने पर भी अगला दिन वह अन्यधित वेदत्व नास्ती उसके अन्य वेदत्व नहीं रहता तथा तो मृतिकाल उसी प्रकार से मरण काल में भी तत्वानुसंधान अभाव तत्व का न रहने पर भी ज्ञान नाश अभाव ज्ञान का नाश नहीं रह जाता अगर ज्ञान ही रह गया ज्ञाननाश अभाव में उत्पादित ज्ञान नाश अभाव को और भी संपादन करती प्राण विद्या प्रमाणम प्रबल बिना नश्यती न वेदांतात् प्रबल मानते प्रमाण से कोई भी विद्या हो वह प्रबल, प्रबल दूसरे प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होता एक प्रमाण से अंकों की रूप एक प्रमाण से आपने कोई चीज को जाना उससे भी दृढ़ प्रमाण से आपको विपरीत कोई ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूर्व जो गृह ज्ञान वो नष्ट नहीं होता या नहीं से रीत जो ज्ञान है द्वैत में सत्यत्व आदि अभी तो क्यों नहीं नष्ट हो रहा है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूपी प्रमाण से जो सत्यत्व है, उसको बाधने के लिए प्रत्यक्ष से प्रबल कोई प्रमाण को हमें इस जगत में असत्यत्व करना जरूरी है यानी और विचार करना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण क्या होगा जिस प्रमाण से जन्य क्या उससे भी प्रबल कोई दूसरा प्रमाण होगा नहीं जगत में जो काट ऐसा अंतिम अत्यंत प्रबल प्रमाण कौन है वो कथो वेदांत से भी बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण बलवान नहीं नश्यति क्यों वेदांत तो तो प्रबल मानम न ईच्छत है वेदांत से भी कोई तो प्रबल प्रमाण हमें कहीं अनुभव में आता ही नहीं है इसलिए वेदांत भी प्रमाण से उत्पादित विद्या है ब्राह्मी विद्या भ्राह्मी स्थिति वह कभी नष्ट ही नहीं हो सकती उसको तो नष्ट करना हो तो वेदांत रूपी प्रमाण से प्रबल हो दूसरा प्रमाण चाहिए जिससे जन ज्ञान वेदांत जनित ज्ञान को नष्ट कर सके ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है कि वेदांत भी ज्यादा प्रबल हो अत वेदांत रूपी प्रमाण जनित जो द्वैत सत्यत्व अद्वैत के जो मिथ्यात्व और अद्वैत जो सत्यत्व इस ज्ञान कोई काट ही नहीं सकता उपवादित अर्थम उपसमति तस्माद् तस्मा वेदांत संसिद्धम सद अत अंत कालोत विवेका सत अद्वैतम न बाध्य है इसे वेदांत से जो एक बार सिद्ध हो गया आपके अंतक्रम में जो अद्वैत यही सत्य है उसे कोई नाश निका सत्ता न बाध्य और किसी भी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं किया जा सकता अंत काले भी चाहे वो अंत काल में ही क्यों न हुआ हो तो अः भूत विवेक पंचभूतों के विवेक से निश्चित रूप नि स्थित सुख शुक्र, आत्यंतिक सुख रूपा मोक्ष की सिद्धि अवश्य ही होगी इस प्रकार से ये द्वितीय प्रकरण जो पंच भूत विवेक प्रकरण समाप्त हो जाता है आरभ तीसरा प्रकरण पंचकोशव पहले हाँ पहला था दूसरा भूत भूतवेग प्रकरण प्रकरण ना श्री भारती विद्या्य मुनीश्वर पंचकोश विवेक व्याख्या टीका पंडित अपने गुरुजनों का मंगलाचरण कर रहे हैं स्मरण पूर्व प्रणाम कर रहे हैं ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनी श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य तीर्थ इन दो श्रेष्ठ संतों को मैं नमस्कार करता हूं पंचकोश विकस्य नमस्कार करके क्या करोगे पंचकोश नामक किस ग्रंथ विशेष का व्याख्यान समास व्याख्या कर में संक्षेप में व्याख्या करना के लिए आरंभ करता हूं तैत तात्पर्य व्याख्यान रूपम पंचकोशाख्यम प्रकरण आरभ माण तैत्र परिषद का तात्पर्य को कथन करता है ये पंचकोष विवेक पूरे तैत परिषद का निचोड़िया रखा हुआ है ऐसा जो पंचकोष विवेक नाम प्रकरण है उसको आरंभ करता हुआ आचार्य तत्र श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्ध है सब प्रयोजन आचार्य जो है इस सब प्रयोजन सूचन प्रयोजन विषय को भी सूचित करता हुआ अपने मुख से चिकित्सित ग्रंथ करने के लिए आरंभ करने के लिए जो शुरू करने के लिए किया गया जो ग्रंथ का प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रति प्रति प्रति कौती गुहा पंचकोश विवेकद्य पंच गुहा चंद्र्षिपा गुहा हिम गुहा में छिपा हुआ क्या ब्रह्म ब्रह्म नाम का चीज है वो गुफा के हुआ है और उसको पंचकोश व्यक्त जो ऐसा है पंच पंच को अलग करने पर हम इस ब्रह्म जो गुफा के हुआ है उसका बोध हम करा सकते हैं इसलिए तथा तो कोश पंचकम प्रय इसी दृष्टिकोण से कोश पंचक को इस आत्मा ब्रम से अलग करके समझाने प्रयास किया जाता है। भी गुफा में छिपा हुआ। मन दो एक एक। तैत्रिय दैत्र दूसरे अध्याय प्रथम बंदी का प्रथम इति इति श्रुत्वा अभिता श्रोत में कहेगा यो वेद निहित गुआम परमे व्यूमन जो व्यक्ति इस गुहा के अंदर निहित है जो छिपा कर रखा गया है जो उस परम आकाश परम आकाश रूप पर परमात्मा को जो अनुभव करता है ऐसे कृफा ने बताया गुहा हित्व ने अभीतम यद गुफा के अंदर आहित रखा हुआ है ऐसा जो कथन किया हुआ जो ब्रह्म है जो ब्रह्म है क्या लेना कि हृदय कहां से आ जाएगा अन्नमय अन्नमयाद कोशों के बिना हृदय कहां से गुदे? इस अन्नमयाद कोश सारे को गुहा शब्द से कह दिया गया है गुहा शब्द का वाच्य अन्नमयादि कोश पंच का ना अन्नमय पंच कोशों का को विवेक द्वारा शक्य थे उस ब्रम को हम जान सकेंगे तथा इसलिए उन कोश पंचकों का प्रकर्षण प्रत्येगात्मा सकाशा विभज्य प्रकृष्ट रूपेण उस प्रत्येगात्मा जब ब्रह्म है उससे अलग करके प्रदर्शित है दिखाने के लिए यह ग्रंथ पर विचार आरंभ किया जाता है